रुद्र रुद्रसहिता पतिव्रता नारी पति के उठ अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधार्य करे देवता पितर अतिथि सेवक वर्ग गौ तथा भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन न करे पातिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाले गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को सैयत एवं सुरक्षित रखे गृह कार्य में कुशल हो सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे पति के आज्ञा लिए बिना उपवास व्रत आदि न करे अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता और वह परलोक में नरक गामनी होती है पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छा इच्छानुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े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 तब तक अपनी कोई बात भी वह पति के कानों में न पड़ने दे अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे दूसरे किसी का मुख कदापि न देखे अथवा मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे पति के आयु बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी रोली सिंदूर काजल आदि चोली पान मांगलिक आभूषण आदि केशों का संवारना छोटी गूझना तथा हाथ कान के आभूषण इन सब को अपने शरीर से दूर न करे धोबिन छिनाल या कुल्टा सन्यासिनी और भाग्यहीना स्त्रियों को वह कभी अपनी सखी न बनाए पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वह कभी आदर न करे कहीं अकेली न खड़ी हो कभी नंगी होकर न नहाए सती स्त्री ओखली मूशल झाड़ू शील जात और द्वार के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 जिससे वह उन्हें प्यारी लगे पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक ही रहे अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण किए रहे घी नमक तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा यह न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी अधिक माना गया है उसके लिए अपना पति शिव शिव रूप ही है। स्वपति जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती है वह पति की आयु हर लेती है और मरने पर नरक में जाती है जो स्त्री पति के कुछ कहने पर पूर्वक कठोर उत्तर देती है वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारिन होती है नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठे दुष्ट पुरुष के निकट न जाए और पति से कभी कातर वचन न बोले किसी की निंदा न करे कलह को दूर से ही त्याग दे गुरुजनों के निकट न तो उच्च स्वर से बोले और न हंसे जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न जल भोज्य वस्तु पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है उनके दोनों चरण दबाती है उनसे मीठे वचन बोलती है तथा तो प्रीतम के खेल को दूर करने वाला अनान्य उपायों से प्रसन्नता पूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है उसने मानव तीनों लोगों को तृप्त एवं संतुष्ट कर दिया पिता भाई और पुत्र परमित सुख देते हैं परंतु पति असीम सूख देता है अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन आदर सत्कार करना चाहिए पति ही देवता है पति ही गुरु है और पति ही धर्म तीर्थ एवं व्रत है इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए भर्ता देवो गुरुर्भर्ता धर्म तीर्थ व्रताच तस्मा सर्व परित्यज्य पति में एक